यह प्रवचन हिजोलीनेस राधा गोविंद गुस्सामी महाराज द्वारा भागवतम दसम इकंड अध्याय बीस के इश्लोक 36 से 49 पर दिया गया। हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित बिरूवी सप्ताह के अंतर्गत 2 मई की सायम कालीन बैठक में यह संपन्न हुआ। गिरयो ममुचुлек sympath इसमां ऑद विखती हुई रेता话 इसिए शव CDU sharesre Y 아이�zil ing mahaotra पानी accept, je nina dhat hier shuttle, पानी बहलेpanे कि बहला बेилась di kol पानी hi waterproof. है या ज़ी अए्टावाद कि बनानी on average, conocemos on average headphones. FUCK SleepMres faculty. So, may highu, participate, participate, participate,. So, pienią, to, हो सकता है कि 10 दिन के बाद किसी पर्वत के स्रोत से पानी ksi, धीरे-धीरे ksi, ksi, ksi, ksi, पानी नीचे ksi, में जाता है तब ksi, ksi, ksi, ksi, ksi, ksi, कभी ksi, ksi, देते कभी ksi, ksi, ksi, ksi, ksi, ksi, ksi, कभी नहीं ksi, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानी लोग कभी कभी ज्ञान ksi, जो पात्र मिलने पर ज्ञान देते हैं और नहीं तब चुपचाप नहीं जैसे जल घरच अपने पिता को ज्ञान नहीं दिया अपने भाइयों को ज्ञान नहीं दिया किसी को भी ज्ञान नहीं दिया लेकिन उनको रहुगर राजा मिल गए जो के पात्र तो उससे मिल ज्ञान जब ज्ञान न मिलता काले ज्ञानिनों ददते नवा काले कार्थ है जोग्य पात्र के मिलने पर देते हैं और काले कार्थ जोग्य पात्र नहीं मिले तो ना उधर नहीं देते नरजी नरजी ज्ञान दिए मरीचारी को जोग्य पात्र मिल गया रोजाना कि उसको बास्त्रां बना के प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज अन्य ऋषि मुनि को ज्ञान नहीं दिए आसुर बालक जो गिरमिले उनको ज्ञान दे हैं। इस तरह से ज्ञानी लोग कभी ज्ञान अमर देते हैं, कभी नहीं देते। जब भरत जी का संग कितने लोगों को हुआ होगा, लेकिन इतना दुर्लभ ज्ञान वो नहीं देता। यह ज्ञानकार थे कृष्णभावना, कृष्ण के विषय में क्या है? नैवायदंची यमानं जलम् काद्धचले� तायुरम महाृष्यम नरा नोढा कुटुंबिनः अदकाल में छोटे-छोटे गड्ढों के पानी धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। और उन गाढ़ जलो में रहने वाले जीव छटराने लगते हैं पुरुषों को ये पता नहीं चलता है कि पानी दिन पर दिन घटता जा रहा है पानी ही जीवन है जलचरों का गाढ़ चले चला जो लोग थोड़े जल में रहते हैं वे क्षीमानम जनम न एव अभीद नहीं ही जानते उनको पता नहीं रहा वो तो बेचारे जलचर हैं क्या जाने कितना पानी कम रहा है एक दिन पानी कम होते-होते बहुत कम हो जाता है और अंत में या मछली खाने वाले देखते रहते हैं कि पानी कम हो तब मैं इन मछलियों को मारो को ही देखते हैं एक तो सूरज की गर्मी लगती है थोड़े पानी में सर्द काल की गर्मी प्रसिद्ध है पानी गर्म होता है इस इसका वर्ण बढ़ रहा है जल घटने न एरो ठीक वैसे ही जैसे कुटुंबीना, कुटुंब के पालन पोषण में पड़ा हुआ मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ नर, ये नहीं जानते हैं कि प्रति दिन हमारी आयु समाप्त होती जा रही है, उनको ये पता नहीं चलता। अरे कोई विवेकी हो, कथाश्रUTनकारे, ज्ञानियों का संकरे तब न पता चलेगा कि हमारी आयु बीत रही है, लेकिन कु धन कमाने माने में और मूर्ख से देहात बुद्धि उसको पता ही नहीं चलता है कि आई कम हो रही है 50 50 बरस बरस का बूढ़ा भी नहीं जानता है कि मेरा बरस चला जानता है कि आज चालू हो रही है जिंदगी बात है एक व्यक्ति मिला लंदन में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 अच्छा नहीं मेरे पिताजी तीन विवाह किए तो मैं पहली मां की हूं, तो पता नहीं मृत्यु हो गई या छोड़ दी तो तीन विवाह काट के छोड़ चुके हैं और क्लास के अंत में कथा के अंत में मुझे आशीर्वाद मांगने आए शुभलीप है और आशीर्वाद मांगने में कहे महाराज जी आशीर्वाद दीजिए अरे तुम्हें कुछ दिया कि क्या आशीर्वाद चाहते हैं देने तो शक्ति सावली को थे तीन संख्या ठीक नहीं है इसलिए चार तो 66 वर्ष की उम्र में अभी आशीर्वाद चाहते थे वो भी दुगा हो ले रहा आशीर्वाद चाहते थे तो मैं तो कह दिया कि ये तो भगवान ही अगर घटना करा सकते हैं else जो कहीं भगवान लोग क्या कर सकते हैं <laughs> इस तरह से 67 वर्ष की उम्र में व्यक्ति यह नहीं देख रहा है कि हम केवल 10 20 वर्ष के और मेहमान नहीं पता चलता और यह कितनी बड़ी मूर्खता है जीव की कि अपनी आयु के विषय में सही नहीं जानता है कितना दिन इस देह में रहना है हमें इस संसार में कितना दिन रहना है अपने को आजर अमर मानकर के सारा काम करता है इस्लाम बड़ा अज्ञान तो तो बेचारे जलचर जीव हैं उनको तो कोई भी पता नहीं है लेकिन ये मनुष्य रोज कैलेंडर देखता है तारीख बदलता है महीना गिनता है 2001 आ गया फिर भी नहीं जानता ये आश्चर्य पश्चिम न पीले पश्चिम देख करके भी नहीं देख पाता मछलियां या जलचर कभी भी आसमान में नहीं जाते होंगे ये एक मछली मर गई तो उसको टाइम कर अस्पताल ले जा रहे हैं या समसान में ले जा रहे हैं और आदमी रोज ले जाता है ये अभी देखा गया है कि बाप को ले गया समसान में और पुत्र को भी ले गया समसान में लेकिन अपने को आमर मानता है पहले जो जन्म लिया था वो मर गया बाद में जन्म लेने वाला मर गया रो फिर भी यह विचार क्यों नहीं करता है कि हमें मरना है और वो भी बहुत ज़्यादा आयु चली गई हमारे जो 50 वर्ष का हुआ तो सीधे और दस तारींदी तो उसकी गई 50 वर्ष तो गया जीवन और बाद में जो आयु है वो बहुत कमजोर शरीर हो जाएगा उस समय मन कमजोर हो जाएगा इंद्रियों की कबल कम हो जाएगा to जैसा जीवन बीत चुका है उतना सक्षम जीवन bo to नहीं है, अनेक bo to jest co फिर भी to नहीं जान dziewięć, है। सनई यथा हम ममतां धीरः शरीरा दिस्वा आत्मसु शरद काल के आने पर सभी अस्थौ धीरे-धीरे पंक को छोड़ देते हैं है सूरज की किरण लगती है हवा लगती है और वर्षा बंद हो जाती है तो जो पृथ्वी पर जहां तक कीचड़ रहता है धीरे-धीरे कड़ा हो जाता है, जम जाता है। तो सर्दागम पर अस्थलानी सभी स्थल समूह ये पंकम पंक पंकशोले। और बरसात काल में जो त्रिन है, लताएँ, गोल में सब कुमल रहती हैं, कच्चाई रहती हैं। शरद काल के आने पर वे कड़ी हो जाती है आमं कार्थ है अपक्वता कच्चाई कच्चाई छोड़ देती है विरुद्ध और त्रिनवलता है कड़ी बजाते ये सब धीरे-धीरे होती जाती है, जैसे-जैसे वर्षा जैसे कल बिकता जाता है सर्द आता है तो स्थल सूख जाते हैं और त्रिनवलता घास की कच्चाई समाप्त होती जाती है ठीक वैसे ही जैसे घी विवेकी जन, ज्ञानी जन, जो संसार के भोगों के लिए लोलुप नहीं रहते, हैं। और संसार के सब को जानते हैं, वे शरीर आदि में से धीरे-धीरे अहंता और ममता हटाते जाते हैं। शरीर में अहंता होती है, अहंता कार्थ है यह मैं हूं यह भाव। शरीर मैं हूँ, ये तो भाव जमा हुआ है। इसको हमता कहते हैं, इसको विचार करके नहीं करना पड़ता है, इतना अधिक अभ्यास हो गया है देह को मैं मानने का कि इसको सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारे प्रजोग, सारे विचार तरंग इसी पर केंद्रित हैं, बूझते रहते हैं, मैं देह हूँ, और आदिसु, शरीर के संबंधी पुत्र, स्त्री, आदि, इनमें मम अहंता और मांता यह माया हूँ और मेरे रिवेकी जब दिन प्रतिदिन रोज रोज कुछ न कुछ अहंता मांता कम करते जाते हैं और शरद कल चल ही रहा है भक्ति जो करते हैं इसलिए अहंता मांता समाप्त होते जाती है यह बहुत है सुंदर उपादेश शिक्षा है क्यों अहंता मांता छोड़ देनी चाहिए शरीर आदि में से क्योंकि आत्मा से क्योंकि आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है जब देह का ही संबंध नहीं है तो देहर्ज का क्या संबंध होगा विवेकी लोग धीरे-धीरे धीरे-धीरे सुख कम करते जाते हैं कम करते जाते हैं शरद काल रूप में भक्ति सिद्धी गई है जैसे-जैसे भगवान में मन लगता जाता है अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है और भगवत भक्ति की क्रियाओं में रस का अनुभव हो होता है वैसे-वैसे ज्ञान का उदय होता है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोगाय जनयत्याशुभय रागद्वेजय मनसो जनाः भक्ति कर्म से धीरे-धीरे है भगवान के मोह ममता होती है निराश होने लगते धीरे-धीरे समय समय समय का अर्थ है, है क्रमशः और धीरे-धीरे दोनों अर्थ है इस समय समय या ममता छोड़नी है परिवार से बंधुओं से धीरे-धीरे छोड़े जैसे एक सप्ताह पहले निकल गया फिर गया धीरे-धीरे मंदिर में आ रहा है धीरे-धीरे छोटे-छोटे छोटे Schritte से निकाइए एक छोड़ करके चलिए तो हारकार हो जाएगा फिर ऐसा घर लौटेंगे कि एक दिन बिना निकल सकते हैं ऐसा हो जाता है इसलिए धीरे-धीरे निकलना समय से नहीं परंतु समय से का मतलब यह नहीं हुआ कि बहुत धीमी गति हो जाए यह अनात्म को पदा आत्मा से धीन पदार्थ में हमारा भिन्निरेश हो गया है। यह आत्मा के लिए आवरण हैं। आत्मा का हित ये जड़ शरीर कर ही नहीं सकता है। इसलिए इनमें से हंता नमता क्या दिलचस्प। शरद काल में धीरे-धीरे भूमि पंख छोड़ देती है, अस्तल पंख छोड़ देते हैं और कच्चा ही छोड़ देते तो भूमि का ये स्थानों का पंक्च छोड़ना ये है ममता छोड़ना क्योंकि इसमें जो है वो बाहर बौगन है बाहर की वस्तुओं में ममता होती है और शरीर में अहंता होती है अहंता कार्य है यह मैं हूँ अहंकार या ममकार तो स्थलों के पंख से उत्पन्न दी गई है ममता की और त्रिनलता आदि की जो कच्चाई है उसे उत्पन्न दी गई है आहंता क्योंकि वो भीतर रहता है घास में या लता में कच्चाई भीतर रहती है उसको मतलब तुम जगह खड़ा होता है जगह जगह अपने को कड़ा करना चाहिए बहुत मृदुल नहीं रहना चाहिए संसार में। कड़ा मतलब है, थोड़ा सा है, जो संसार में चलता ही रहेगा। यह बहुत सुंदर पद्य शिक्षा है। निश्चलांबुरभूतो श्रीम समुद्रह शरदागमे आत्मनुप्रतेसम नग मुनिर्विप्रतागमहा शरद काल के आने पर समुद्रें निष्चलांबु हो जाता है अब जल में बहुत करंगे नहीं उठती हैं, जल में बहुत हिलोरा नहीं होता हैं, क्योंकि नदियों का बेबर थम जाता हैं, गिरने समझदार। इस कारण से समुद्र तुसनी भी हो जाता है, चुप हो जाता है। समुद्र में पानी का निर्दोल्य बंद हो जाता है और चुप हो जाता है अब आवाज नहीं निकलती थी। ठीक वैसे ही जैसे मुनि जो सारासार विवेकी है और मुनि का अर्थ जो सुभासरे का मनन कर रहा है सुभासरे कहते हैं मन के लिए भगवान के रूप का चिंतन लीला का चिंतन मन का धर्म है कोई न कोई रूपमत् सोचना संकल्प विकल्प करना इस संसार में अमंत वस्तुएं हैं और मन उनमें जाता रहता है, सोचता रहता है। तो ये सब अशुभ आश्रय है मन का। मन के चिंतन का विषय नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं मई एवं मन आधत्सु। मई एवं मन आधत्सु। मुझमें ही मन लगाओ। तो भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, वही है मन का शुभ आश्रय, मंगलमय आश्रय। हम पहले बेद के कर्मकांड लाड़ी को पढ़ता था और बहुत प्रकार की कब्जा ध्यान देता ना भगवान सिंह कृष्ण के मंगल में स्वरूप के चिंतन में रम जाता है उपरत जब आत्मा में मन में ही वो संतुष्ट रहता है भगवान का चिंतन करता है तो विपरत आगम उसका बेद घोषबंद हो जाए उपरत आगम हो जाता है। बहुत वेद पढ़ना और नाना प्रकार के व्याख्यान देना नाना विषय पर प्रवचन करना क्योंकि समस्त व्याख्यान की और समस्त अध्ययन की सिद्धि है कि मन भगवान श्री कृष्ण के रूप में रस में নিমग्न हो जाए विचित्र है जैसे सिलेबस देवगोस्वामी वो बिल्कुल चुप रहता है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 समुद्र एक उपमा मनी सकती है और शरद काल के आने पर कृषक का भूमि काकर्षण करने वाले किसान दृढ़ सेतु बना, बना कर पानी रोकने लगे तालाब में बांध में जहां तहां पानी रोकने लगे दृढ़ सेतु भी शरद काल के आने पर किसान लोग सेतु बना बना करके पानी रोकते हैं तालाब में क्यारे अपह पप अप क्यारियों के जिन क्यारियां में धान लगा हुआ है उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अब शरद काल में वर्षा की कोई संभावना नहीं रहती बहुत कम वर्षा होती है शरद काल में भगवान श्री राम रामचंद्र मानस में कहते हैं जहतौ वृष्टि सारधी थोड़ी कौयक पाव भगत जीव मोय शरद काल में जहां तहां थोड़ा झटका हो जाता है बरसात जैसे कहीं-कहीं कोई बिरला मेरी भक्ति को पाता है तो शरद काल में अब वर्षा होने की प्राय संभावना नहीं रहती है इसलिए पाली करो कहा जाता है जबकि बरसात कनवाह दे करके पानी को बहने की सुविधा दी जाती है यदि नहीं बहाया जाएगा तो आपके दिख पानी के जमा होने से बांध तोड़ दिया जाएगा तो जो पानी बहाया जाता था अब उस पानी को रोक दिया जाता है किसके लिए केदार अध्याय कियारियों ने लगे हुए धान के फसल के लिए चावल के लिए कैसे रोकते हैं बांध म किसान लोग करते हैं ब्रज में जहां तहां हैं किसान इस कर रहे हैं इसीलिए सुंदर कोशिश वाणन कर रहे हैं वाणन आया था ना जब भीदनम भगवान दही भात खाते थे तो ये भात कोई फैक्टरी से नहीं बनता है ये कियारियों से बनता है संस्कृत में केदार शब्द है उसी को कियारी कहते हैं <laughs> तो कियारी कहा जाए लेकिन करने वाले लोग समझेंगे कि आदित्य अपह अग्रिहन जल कोई कठ्ठा कर रहे दृश्य तो बना वैसे ही जैसे इंद्रियों द्वारा श्रावित होते हुए ज्ञान को योगी जन तन निरोधन इंद्रियों के निरोध से उस ज्ञान को बनाए रखते हैं यह ज्ञान कार्य अंडरस्टैंडिंग कृष्ण के विषय में सहज अनुभव इसको ज्ञान कहा गया कुछ अनुभव नहीं है ज्ञान हो जाता है जैसे आदमी भागवत सत्ता सुनता है शास्त्रों का संग करता है तो ज्ञान काफी हो जाता है परंतु चूंकि इंद्रियां विषय प्रमाण होती हैं बाहर को खुली रहती हैं इसलिए धीरे-धीरे और संसारी काम धंधा ही वास्तविक कर्तव्य है हमारे जीवन का इस तरह की भावना हो जाती है तो जो इक अच्छा किया गया ज्ञान है वो इन से बहता है कुछ चीजों में देखता है अपने परिवार के बच्चों को आवश्यकताओं को देखने पर ज्ञान बह जाता है आँख से और कुछ सुनने पर काम से बहता है घर पर आया अ और जीव से भी बाहर जाता है क्या? कुछ बहता है स्पर्श से। अपने घर में बहिया गद्दा लगा हो, तो अभिशोध कितना आराम है, और जगह बड़ी परेशानी होती है। अक्षम देशन ठीक से दिलाते हैं। कि जो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ रहता है कृष्ण ही सब कुछ है हमारे जीवन के बस वसुन्त का भजन ही सार है, ज इनका भजन करो लेकिन że w में momencie, जाती w अतः ज्ञान बह जाता है, momencie, बह w है इसलिए że w है ना że w निग्रह द्वारा उनको बंद करके प्रत्याहार करके w में momencie, जाने w इसके द्वारा że w tym momencie, że w ज्ञान की रक्षा się इसको momencie, w tym w tym momencie, że się चावल जो है वो भक्ति चावल भी बचा करके रखना है तभी होगा जब इसमें जल रहेगा और जल का तो ज्ञान श्रवण कीर्तन उत्कटलाल साहब ये देना तो ये भागवत सप्ताह इत्यादि जो उत्सव होते हैं ये वर्षा की तरह काफी पानी मिलता है परंतु फिर अपने घर जाना शरद काल जैसा हो जाता है वर्षा कम होती अधा गंटा है कहीं आधा घंटा घंटा क्लास हुआ झटका आया या नहीं तो उससे जमीन भर भीजती है पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है अच्छा धूल मर जाती है इतना ही वरदान हो पाता है सब नियम पालन करो हम दे नहीं है नहीं, नहीं बस खत्म कृष्ण की लीलाएँ सुनने पर जो कृष्ण के विषय में माल लगता है कृष्ण में वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो प्रायः आगे बरसा की संभावना नहीं रहती। इसीलिए विद्वान लोग जो भी लोकों विरध सेतु बनाकर इंद्रियों का निग्रह करके ये स्रवन नहीं और कथा ना सुनी हों अगर सुना है इसे गई हो ऐसे कुछ है। तुझे ऐसी क रावण तो बहुत बात नहीं बोलूंगा संसार की, देखूंगा ना, ना सुनूंगा नहीं, ही, इसको निरोध कहते हैं, इंद्रिय मिग्रा। और इंद्रिय मिग्रा व्यक्ति कर कर रहे तो पानी तो कई महीना तक भरा रहेगा, कभी कभी साल भर पानी भरा रहता है किसी किसी तालाब में। तो चुकी आवश्यकता है कियारियों के लिए फसल कर, इसल यह भक्तों के लिए बहुत उपकार दे शिक्षा है शरद दरक अंश जष्टा पान भूता नामुड देहा विमान जंबोधो मुकुंदो ब्रज जोशीतां शरद काल में सूरज का प्रकाश अनावरण पृथ्वी पर आता है और हवा भी तेज नहीं चलती है इस कारण से मंद गर्मी पड़ती है अकस्मात बादल हट जाने से और हवा का बहुत बहाव कम हो जाता है इसलिए गर्मी पड़े तो जीव बेअपुल हो जाते हैं जैसे अक्टूबर की गर्मी बहुत प्रसिद्ध है सरदर्कांस जानता हूँ सरद अर्क और सरद चंद्र है दोनों शब्द प्रसिद्ध है शरद का चंद्रमा बहुत ही सिकलता देता, ठंडा कर देता है लोगों को रात्रि में। लेकिन सरदर के सरद का लिए शरद के, शरद काल में सूरज तो प्रकर किरण देते हैं। तो शरद काल जान जां, स्तापन, शरद के सूरज के आंसु से किरण से उत्पन्न तापों को उदुपह आहरा, चंद्रमा उग करके हर लेता है। दिन में सूरज गर्मी उगलते हैं। रात्रि में चंद्रमा अपने अमृत नैसीकल किरणों से सारा दुख हर लेते हैं। सूरज की किरणों से उत्पन्न किए गए तापों को चंद्रमा हर लेते हैं। जैसे देहा भी मानस ताप को ज्ञान हर लेता है। और जैसे ब्रज की गोपियों का दुख है मुकुल हर लेते हैं। Ja widzę, że w में वे कृष्ण के w ताप से jest w dynamice, लेकिन रात्रि w dynamice, विहार द्वारा w dynamice, का दुख w dynamice, która चंद्रमा से कृष्ण चंद्र का स्मरण dynamice, która jest w संसार में कोई दुख नहीं है दुख तब होता है जब आज्ञा देह को माया मांग लेता है इसको देह भिमान कहते हैं देह भिमान देह ही माया है और देह से सब बंधित पदार्थ या लोग मेरे हैं जब ये भावना होती है दुख उसी समय चला दुख उनके जोखचं की चिंता अपनी चिंता क्योंकि देह के विरुद्ध हवातावरण सबसे मसूल होते हैं, तभी शरीर में रोग हो जाता है, ताप लगता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडा लगता है, और आगे कभी-कभी सोचते हैं यहाँ रह मैं मर जाऊँगा, अब क्या उपाय करूँ? कम से कम जितना दिन जीवित रहना है, स्वस्थ तो रहूँ। इस प्रकार के आत्मा को न ठंडा लगता है न गर्मी लगती है। लेकिन देह को माया मानने से आत्मा निरंतर दुख में रहता है। इसको देह अभिमान स्थापता है। तो देह में जो अभिमान के कारण दुख हो रहा है, अभिमति के कारण दुख हो रहा है, इसको कौन हरता है? बुद्धा, ज्ञान, बुद्ध, ज्ञान बहुत आवश्यक भागवत सत्ता हमें ज्ञान उत्पन्न कराने का प्रयास किया है। आज के युग में कुछ लोग तो इतने मन्दबुद्धि के होते हैं कि ज्ञान शब्द कहिए तो तत्काल ही वो ज्ञान के क्या जरूरत है भक्ति चाहिए। पर यह नहीं समझते हैं कि भक्ति ही ज्ञानुमय है, चिन्मय है, हलालनी शक्ति की वृत्ति है। तो जहाँ सिर्� ज्ञान kisa वक्तव्य का बोधक ज्ञान शब्द जीव के स्वरूप का भगवान के रूप रस लीला आदि का बोधक जब भगवान में रति उत्पन्न होती है प्रेम होता है उनके रूप आदि में अभिवेश होता है और यह समझ में आ जाता है कि मैं उनका नित्य दास हूं इसको बोध कहते हैं और यह बोध जो है देह तब देह विमान को दूर करता है भगवान का अनुभव ज्ञान देह के नति को दूर करता है और मुकुंद ब्रज जोशी ता मुकुंद ब्रज अंग का दुख दूर करता है अथवा यह भी उत्पन्न कर सकते यह भी कह सकते हैं ब्रज जोसीता देह अभिमान जं ताप मुकुंद हरति गोपियों को जो देह भिमानज ताप होता है उसको मुकुंद हर लेता है गोपियों को क्या देह भिमान है बेचारी वे देह होती हैं उनको भी ये भान होते हैं मैं इस घर की हूँ अब ये काम करना है वो कृष्ण से मिलना है बन में जाना है कृष्ण के लिए यह करना है वो करना है। जब सोती हैं मैं इस परिवार की ह लेकिन भगवान जब उन्हें मिल जाते हैं बांसरी बजाते हैं तो उन्हें घर की देह की सारी इस्मर्त्ति से बिखर जाती है। उन्हें याद ही नहीं रहता है कि मैं देह हूँ या मैं कौन हूँ और मेरा परिवार क्या है और सब बंध क्या है। मुकुंद सबद दिया गया जो मुक्ति दे उसको मुकुंद कहते हैं। तो सर्व कृ अपने बांसुरी से या अपने सौंदर्य से मंद मुस्कान से सब विचल जाता है। गोपियों का देह भी मानव ताप दूसरा है। कृष्ण से मिलने में बाधा देता है। ये भावना रहेगी कि मैं इसकी पत्नी हूँ, अग्रिह का उत्तरदायी तो है यह है वो है। वह कैसे कृष्ण से मिल सकती? गोपियों के इस भाव को वास्तव में भगवान छोड़ हैं। चित्तम सुखेन भवता प्रहतम ग्रहेशु जम लिर्विषत्तित कराव पिकरि हिकृत। गोपियाँ कहते हैं कि हमारे हाथ लग रहे थे घर के काम में, चित भी लग रहा था, लेकिन आपने अपने मन्द मुस्कान से सब विशाद ये छुड़ा दिया। वो गोपियों का द्� Atwa hutta nand they have managed tapa b bho, tapam bodha harati or brad josita virahat tapa mukunda harati. Vataska warnankatam. Kama shobhatani rme gam saradabimanatara kam satujuttam ja tachitam shabdabbrahamartha dar samam kame ashobhata. आकाश बहुत सुंदर लगता है दिशस्करात्रि के समय क्यों इसे नीर मेघम मेघसुन्न हो जाता है आकाश अब इस कारण से शरद विमल है, शरद के कारण शरद रितु का न तारे जगमक जगमक करते हैं और चंद्रमा उगता है तब बिमल तारकम काल के कारण बिमल तारे मल रहित तारे छाए हुए हैं चंद्रमा है ठीक वैसे ही आकाश स्वरूप होता है जैसे जैसे शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम् सत्यजुतम् चितम् सत्तुगुण से जुत चित सुंदर लगता है जब चित में रजोगुण ना हो और तमोगुण न हो तब शब्द ब्रह्म के अर्थ का दर्शन होता है शब्द ब्रह्म का अर्थ है वेद यह शब्द ब्रह्म का वेद साक्षात्कार भगवान की कस्वरूप है शब्द ब्रह्म का है अपा울 से तो शब्द ब्रह्म का कुछ अर्थ है तात्पर्य है क्या तात्पर्य है वेदस्य सर्वै रहने वते वास्तव में श्री कृष्ण की लीला उनका नाम गुण रूप ठीक से समझना यही वेद का तात्पर्य है और कृष्ण की भक्ति करना है कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण लीला यही वेदों के तात्पर्य है ये है शब्द ब्रह्म का अर्थ परंतु इसका दर्शनम कहां होता है जब चित्त सत्व होता है जब रजोगुण तमोगुण से परिसित हो जाते जैसे आकाश में यदि बादल छाए रहें तो कैसे पता चलेगा कि तारे हैं और चंद्रमा है? नहीं पता लगेगा। रजोगुरी और तमोगुरी लोग वेद के सच्चे अर्थ को नहीं समझ सकते। इस प्रकार की भगवान बात कर रहे कि जैसे कोई कहे कि आकाश में खचा -खच तारे भरे पड़े, परंतु शामन भादों में खो घने घने बादल काले काले छाए हुए और एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है वो आदमी कहे कि देखो कितना गलत बात बोल रहा है मैं पूरी तेज दृष्टि से देख रहा हूं और एक भी तारे नहीं दिखाई दे रहा पूरा एक एक श्लोक वेद का पढ़ा हूं लेकिन कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं दिखाई दे रहा है हरसि कहते अर्शिनी जब भी करो, जब भी करो, जब भी करो भगवान की पूजा करने के बाद आती है तो बस दिखाई नहीं पड़ती। इस तरह के बहुत से प्रसारक और कहते हैं, हैं। हम वर्जिनल वेद मानते हैं। वेद मानते हैं। उनका कहने का मतलब हम वर्जिनल आकाश को देखते हैं लेकिन बादल सही आकाश। तमोगुण हम में चाहिए, � बादल जो है वो तमोगुण रजोगुण स्थानीय है ऐसे अपने आप में बादल जो है वो तमोगुण स्थानीय है लेकिन चंद्रमा के कारण चमक रहा है बादल कुछ धवल हो रहा है वो रजोगुण स्थानीय है फिर भी वो भी रहेगा तो, तो दिखाई नहीं करेगा पूरा पूरा बादल का अपसरण चाहिए संपूर्ण रूप से जब रजोगुण तमोगुण बेदों के अर्थ तो बेद के अर्थ हैं सर्व केशन जैसा अगले अश्लोक में उसके बाद बताया जाएगा हम अशोभत हैं आकाश बहुत सुंदर लग रहा है शरद काल के कान बीमार तारों के साथ तो आकाश ऐसे लग रहा है कि यह बेद है जिसे सुबह उसांग उत्तम दे रहे हैं आकाश बेदस्थानी है और बेद के जो अर्थ हैं आक देव के अर्थ स्थान ले। देव लिखा गया तो इसका कुछ तत्पर्ज है, इसमें कुछ साध अभिधेय, पर्योजन, संभावन, ऐसा बारे में किया गया है। अभिधे, लेकिन कौवे देव के अर्थ को चित समझ पता है कि सब जुप्त हैं। इस कार्य से रजोगुण कर्म बनेंगे। सब तो जुप्त हैं, मजहात चित हैं, सब ब्रह्मार्थ दर्शन हैं, इस जगत में भगवान ने सबसे बड़ा जो उपकार का कार्य किया है जीवन के लिए वो यही किया है उन्हें बेद दिया और बेद में अपना वर्णन किया परंतु इतना घना बादल छाया हुआ है कि औचक बेदों की व्याख्या जो लोग कर रहे हैं प्राय कलजुर में तो उनकी व्याख्या उसी तरह की है कि काले काले बादल छाए हुए है और रात में वे निवांग लिखना चालू करो जब तारा का तो वर्णन आएगा ही जब नीले हो आकाश उस समय लिखना चालू करो पहले रजोगुण तमोगुण छोड़ कर निद्रा कलह यार काम गंगा छोड़ कर जरा भक्तों की संगति में आएगा अभी तब समझेगा कि वेद का क्या अर्थ है गीता भागवत का क्या अर्थ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे यह शब्द ब्रह्मांड दर्शन है श्रील श्री श्री सुंदर कहते हैं कि हे है महाराज परीक्षित समस्त योगियों का समस्त भगवत भक्तों का आश्चर्य का निर्णण निर्णय है कि जो व्यक्ति अभय चाहता है जीवन के सिद्धि चाहता है तो उसे सदा हरे नामान कीर्तन। एतन निर्विद्य माना नाम इच्छताम मा कुतो धरम जोगिना विरेत निर्वितम ये निर्लिप्त है इस पर अब कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। हरे नामान भवान के नाम का हरि के नाम का निरंतर कीर्तन योगियों के द्वारा निर्लिप्त है। निर्लिप्त कह नहीं है विवाद नहीं बोल रहे बस एक्सेप्ट करना था और योगियों के सभा में बोल रहे हैं योगि नाम हरे नाम है, है, है, है, है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ये शब्द ब्रह्म का अर्थ और यह सत्व युक्त चित्त में दर्शन देता है मैं समझ में आता है इसी शिक्षा मिलती है कि अपने चित्त को रजोगुण और तमोगुण से ही निकलना चाहिए रजोगुण है अपने घर के काम धंधे में हमेशा लगे रहना पढ़ना नहीं सुनना नहीं यदि उसे कहीं जाना वहां सुनना ही करना हो करना क्लास चालू होने का समय आया तो घड़ी देखकर भागिए अभी उनको यहां जाना है वहां जाना है तो से भी नहीं है और तमोगुण तमाहगुण तो समझ में आता नहीं, सोच जाना प्रवाहित करना है। देव के ताप पर्ज को हमें जीवन में ग्रहण करना है, इसके लिए सात तुगुन को अपनाना चाहिए। देव का अर्थ क्या? है? देव का वास्तविक ताप पर्ज क्या? इसी को प्रकारांतर से सुल्लसुदेव को समझ समझने वाले समझ गए. हमारे हाँ कहावत है कि औरद बुझे मरद, सांस बुझे बरद. मरद वो है जो आधा कहते ही समझ जाए. और पूरा कहने पर समझो तो बायर है. तो बरद. देखिये किस तरह से सुब्धे जश्वामी बोल रहे हैं. अखंड मंडलो ब्योंड रदा जोडु गड़े सशी, जथा जदुपति कृष्णो ब्रिष्णी चक्रा ब्रित अभुरी, ब्योंड अभुरी दो शब्द परजोर का रहे अखंड मंडल न खंडं मंडलं जस्यसा, अखंड मंडल हससी ब्योंडी उड चंद्रमा तारों के साथ चंद्रमा आकाश में बहुत सुंदर लग रहा है मेघ हट चुका है और चंद्रमा है यही यही यही है आकाश की शोभा तो चंद्रमा चमक रहा है ऊदू गणों के साथ उसी तरह से चंद्रमा आकाश में सुशोभित हो रहा है ताराओं के साथ जैसे पृथ्वी पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ अथवा जगवंशीयों के साथ सुंदर वहाँ से उपमा हुई, शब्द ब्रह्म से और आकाश की सोहा से मिलान कीजिए, शब्द दिमाग तारकों, चंद्रमा चाहिए, तारे चाहिए, ये आकाश के सोहा। वेद का वेद का अर्थ क्या हुआ? उपमा से ये बात सिद्ध हो रही है कि तारा के स्थान पर, ताराओं के स्थान पर और चंद्रमा के स्थान पर किसको रखा जाएगा? तो वेद का मूल तात्पर्य क्या है वेद के वास्तविक तात्पर्य है भगवान कृष्ण और उसके बाद उनके परीकर यह स्पष्ट हो गया जैसा मैं पहले कहा कि औरद बूझे मरा तो यहां पर यही चर्चाएं की गई है बिल्कुल स्पष्ट और उस प्रसंग में यह बात कह देना पूरे अर्थ को खोल रहा है आकाश में अखंड मंडल चंद्रमा सुशोभित हो रहा है तारों के साथ जैसे पृथ्वी पर जगदपति कृष्ण द्विषय छपक से आभृत होकर विराजमान हैं ब्रजली छत्र से तात्पर्य सखा है वन में अथवा नंद महाराज आदि गोपों के बीच में अथवा धर्म सभा में जगवंशियों के बीच क्योंकि द्वारका लीला के बहुत बाद यह कथा कह रहे हैं वृंदावन में बच्चों के जदुपति कृष्ण जब केवल कृष्ण शब्द नहीं दिया गया नहीं तो उसका अर्थ हर भी समझ लेगा हाँ परब्रह्म परमात्मा जो अनंत स्वरूप हमको कृष्ण कहते हैं जदुपति कृष्ण बिल्कुल पर्सनलाइज किया जा रहा है जदुपति कृष्ण ही बेड़ों के प्रतिपाद्य हैं तब पर कई-कई मिलान करने के लिए बात अब इस � चंद्रस्थानीय कृष्ण, तारास्थानीय कृष्ण के पारस्थ, सकागणथ ज़्यादा होगा, और मेरगस्थानीय एक रजोगुण तमोगुण, आकाशस्थानीय इस तरह से समझना है। तो हृदय से आकाश की उपमा दी गई हृदय में भगवान का साक्षात्कार होगा मैं का जो अर्थ है हृदय में समझ में आता है जैसे बिना मेघ के आकाश से होता है आकाश आकाश की दिखाई वाले जाते हैं स्पष्ट और कंप्लीट wolne DIA. W ostatnim pojęciu, że ten Bartosenikar na Hikartach, Krysztański to jest samastu, który na tej chwale, subdelgo samego samego samego को जिस सभा में ये वक्तव्य दिया जा रहा है, बहुत महान से महान पुरुषों की सभा है। ये तो देखना ना, कोई शास्त्र से नहीं बोल रहा है, तो उसकी बात को हम उक्ति जनास्तापम जहुर्गो प्योर माकृष्णा हस्तचेत सह। तब काल में चंद्रमा उगता है वाता वरण समसितोस में समसितोस में कहाँ फिर ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड अभी जाड़े का मौसम दूर रहता है और दृश्य मेरी तो जाती है, प्राइवेट भी देख जाती काल समस्तों में, जैसे कार्तिक का महीना, मालुती के पुष्प बहुत खिलते हैं काल में, और कई प्रकार के पुष्प, और खास कि बृहदा में रितुओं का नियम का प्रतिबंध नहीं है सभी सभी सुंदर-सुंदर फूल kiedy हैं znajduje, में और उन फूलों की हवा को, to, फूलों के सुगंध को हवा चल रही है, उसको बन पर। फूलों का है और से हवा चल रही है तो हवा मंद फूलों के बने से जो हवा चलती है उसका स्पर्श करके उसे सुन करके और सौम्य सितोष में का अनुभव करके ताप त्याग देते हैं दिन में जो ताप होता है रात्रि में ठंडी-ठंडी हवा चलती है सुगंधित चंद्रमा की कुली की रहने और सौम्य सितोष में तो बहुत सुखी हो है दिन की गर्मी समाप्त हो जाती है परंतु क कृष्ण जिन्हें के चित को चुरा लिए हैं वे गोपियां दुखी ही रह जाते हैं। गोपियां सुगंधित हवा से या स्वामी सितोष में वातावरण से सुखी नहीं होती पहले उन्होंने कहा कि मकुंड गोपियों का ताप हर लेता और अब कह रहे हैं कि नहीं, उनका ताप जल करते बना रहता है। दो अवस्था है गोपियों की. एक तो एक प्राक अवस्था कहते एक उत्तर अवस्था कहते हैं। तो पहले जो वर्णन के उत्तर अवस्था का वर्णन जब भगवान मिलते हैं उस समय वर्णन करते हैं कि मुकुंद गोपियों का बिरह दूर कर देते हैं मिलने के और यह बीयुक्त अवस्था के समय की बात कर रहे हैं तरह कोष्ठक सिद्धासन तर्वसानी कहते हैं जब तक नहीं मिले रहते हैं तो चाहे सीकर मंद समीर चले चाहे कुछ भी हो गोपियों को कोई सुख नहीं है क्योंकि संसार के लोग संसारी वस्तुओं से त्रित्ति काम हो करते हैं घाम में जला हुआ व्यक्ति आता है यदि ऐसी रूम में या पंखा चालू करें एक बार त्रित्ति काम उनके सुख थे केवल मुकुंद कृष्ण और किसी तरह सुखी नहीं हो सकती अथवा इसका एक भाव है कृष्ण मिले हों चाहे बिसुरे हों गुपियां सदा दुखी रहती थीं क्या दुख था इस प्रेम का स्वभाव है मिलन के समय भी दुख ही रहता है और बिसुरने तो दुख है, है। इस प्रेम का स्वभाव है तो कावि संस्कृत में कहा है अदृष्टे दर्शन उत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता नादृष्टे नन दृष्टे ना भवता विद्यते सुखं। हे प्रियतम जबत नहीं दिखाई देते हैं तो मिलने की उत्कंठा हृदय जलाती रहती है और दृष्टे विच्छेद भीरुता और जब आप मिलते हैं तो यही डर बना रहता है हाँ ये चले जाएगी कुछ देर के बाद चले जाएगी इसलिए मिलने का आनंद नहीं आता है केवल वियोग की बात याद करके जी जलता रहता है तो ना दृष्टे ना न च दृष्टे ना भावतो विद्यते सुख भावता विद्यते तो आप चाहे दृष्ट होयी आदृष्ट होयी न यह प्रेम का संभार आप मुले हों, चाहे बिछड़े हो आपसे कभी सुख मिला ही नहीं क्योंकि जब मिलते हैं तब भी यही मन में रहता है कि हां सवेरा होते ही गाय चराने चले जाएंगे तो विछेद बिछे, विच्छेद भी रहता है उसको विच्छेद का भय बना रहता तो उस कारण से मिलन का आनंद का अनुभव नहीं होता सारा संसार सुखी सेता लो मंद सुगंध हवा से समसितो स्न से लेकिन गोपियां जलती रहती जलती रहती इसलिए कृष्ण प्रेम में बड़ा दुख है कभी-कभी गोपियां कहते हैं हे सखी अगर पहले पता होता कि प्रेम करने पर इतना दुख होता है जो मैं ऐसे जानती प्रीत किए दुख होए नगर ढिंढोरा पीट अति प्रीत न कीजे कोए उनको हालर बता देते हैं कि प्रेम नहीं करना चाहिए किसी से बहुत दुख है ना घर्ष अच्छा लगता है ना आंगन अच्छा लगता है ना भोजन अच्छा लगता है और कुछ भी सारा संसार दुख है यह प्रेम का स्वभाव है ले सुन ले जैसा महान पुरुष विरक्त छोड़ा वाले प्रेम तत्व का वर्णन कर रहा है संसार सुखी हो गया अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त करके लेकिन कृष्ण हित चेत पर गोतिया हल्ला कृष्ण जी के चित्र को सुरा लिया वो सुखी नहीं हो सके यहां पर उपदेश शिक्षा है कि कृष्ण से ही सुखी होना नसार में भगवान ऐसी वस्तुएं बना दिए हैं माया का तमाशा है खेल है कि आदमी यहां भूल जाता है साधारण को के अपने को धन्य मानने लगता है अपने को सुखी मानने लगता है और जो सुख की भावना होती है एक बंधन है जैसे समीर का वैसे तो बहुत सी चीजें हैं कि व्यक्ति सुख का अनुभव करने लगेगा कुछ खाने को अच्छा मिला तो उसमें सुख हो कर सकता है पहनने को मिला किसी ने पूजा किया सम्मान किया तो उसमें सुख हो कर सकता है यही माया इन सब वस्तुओं में नहीं फंसना चाहिए और भगवान से ही सुखी होने का प्रयास करना चाहिए भगवान आशलेय समशीतोष्ण प्रसून वनमारुपं जनस्तपाल जहुर्गोप्यो न कृष्ण हितचेतसह जहां प्रत्यक्ष भगवान लीला करते थे बहुत अनुकूल भाव से मुस्कुराना दासरी में नाम लेना और टेर चाल चलना गाना भौंस भौहे नटकाना इस तरह से जो चित्त का अपहरण कर रहे nie jest संसार की बातों से सुखी हो सकता है और सारी बातें sali, जैसी लगती थी गोपियों को कृष्ण से मिलन के अलावा और बात आली जैसी अमली यमाना स्वृष फल रीस कभी कभी भक्तों के मन में इस प्रकार की आशंका उत्पन्न होती है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या भगवान को यह सब पता है कि हमने उनके लिए यह छोड़ा यह किया यह किया कभी-कभी ऐसी ऐसी बात होती है ja ma się hikarra, ja ma się hikarra, ja ma się hikarra, ja ma się hikarra, ja ma się hikarra, ja ma कहते हैं ma się मिलता है चिंता नहीं करनी चाहिए ma się hikarra, ja ma się है ma क्रिया अथवा ईश्वर के लिए किया गया काम भगवान के लिए जिसने जो कुछ हमारे लिए इसने ये किया है हमारे लिए इसने किया और थोड़ी सी सेवा को भी भगवान बहुत मानते हैं इसीलिए इस क्रिया शब्द भी है समर्थ क्रिया समर्थ क्रिया का तो भगवत भक्ति शरद काल में गौएं हरिणियां और मादा पक्षी और नरियां ये सब उपस्थित हो गए अर्थात इन्हें गर्भ धारण करने की जब कोई गाय गर्भ धारण करना चाहती है तो उसके पीछे सात दौड़ते हैं या मरीज़ गर्भ धारण करना चाहती है ये रितु मत है उसको तो काल में होती to, co się dzieje, to to, co się dzieje, उनके co się उनके, उनके पीछे co to, co się dzieje, to, to, co się to, co się to, co się to, co się to, co się to, co się to, co się to, क्रिया सेहत का जो है भगवत सेवा है भगवत सेवा जो व्यक्ति कर रहा है तो फल जितने हैं उस सब लगे हैं अच्छा एक एक गाय के पीछे कई कई सार दौड़ते हैं एक एक हिरण के पीछे कई कई हिरण दौड़ते हैं तो थोड़ी सी सेवा के बहुत बड़े-बड़े फल पीछे दौड़ रहे हैं भक्त अनियमाना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 और जो संसार में दूसरे की सेवा कर रहा है व्यक्ति और कर रहा है वो अनिष्क्रिया है असमर्थ क्रिया हो सकता है इसका फल ना मिले या मिले भी तो बहुत अल्प मिले लेकिन भगवान की सेवा का फल तो मिलकर रहेगा नहीं चाहते भी हरी के कई हरी चलते हैं नहीं चाहते गाय के कई चलते मुक्तांजलि सेवते w मुक्ति miejscu, mrukty हमको स्वीकार कर लीजिए और jękoś सब खड़े w हमको स्वीकार कर लीजिए अर्थ धर्म काम w ये सब प्रतीक्षा w jękoś w jękoś w jękoś w jękoś फल है इस क्रिया वेसे इस क्रिया फल अनवीय माना भगवान की सेवाए अपने अपने फलों से युक्त बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया के उदय करते हैं कुमुद बिना हे महाराज Paricze, आप राजा इसलिए इस to jest आप इसे समझ सकते हैं सूर्य के थाने Sr. Tane, के Tane, Sr. Tane, Sr. Tane, Sr. पर Sr. Tane, Sr. कमल Sr. जाते हैं प्रसन्न ठीक वैसे ही जैसे राजा के होने पर या राजा के चलने पर राज में धर्मन करने पर कर, लोग सब मिर्बाय हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोग और दस्तू दांकू चोर बदनास से छिप जाते हैं. सूरज कोकने को वास्तव में सारा संसार सुखी हो जाता है लेकिन चोर दिनभर कहीं बंद रहे राजा के इधर इधर धर्मन करने पर कर, są to są to są to są to są to są दर्शन के to są to są माना जाता है भगवान गीता में कहते हैं to चर to मैं मनुष्यों में राजा są to są to są to są to są to są जब इस प्रकार से राजा अपने राज में करता है तो अच्छे अच्छे लोग उसका जितने भी दोस्त होते हैं बस से बदमाश और सच्चे बच जाते हैं इसमें है उपाध्याय दोनों शिक्षा सूरज के उगने पर बारिश खिल जाते हैं दिन पर देश शिक्षा खिल जाना चाहिए सूरज जैसा मान लीजिए भगवान का अवतार हुआ या कोई वैष्णव वाले घर पर तो वैसे प्रसन्न होना चाहिए जैसे बारिश और है शिक्षा से है कि अच्छे लोगों के आने पर जो प्रकाश दे रहा है सारे जगत में सब को कर रहा है सब व्यक्ति आ फिर भी कोई दुखी हो जाए ये तो कुमुद है कुमुद कोई खराब पुष्प नहीं लेकिन विकसित नहीं होता है सूरज के उदय पर इसलिए उसको खराब कहा जाए रहा है तो चोर बदमाश कोई नहीं है कुमुद नहीं है सूरज के उगने पर सब कमल खिलते हैं तो ये मुंह बंद कर लेती है इसको दुख होता है इसलिए सुन जाए चंद्रमा जब उगेगा काव्य कह रहो चंद्र चंद्र का विवरण करते पदमुदित श्रीय कौल चंद्र का विवरण यह परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन श्री की विशेषता भगवान चेतन महाप्रभु Shreya rupi kumudini parth, chandrika ka bisthak, krishna kaśmiki. Shreya hakarth hai paramsik, param lakty, param amand krishna prem. Krishna prem rupi kumudini ko bixit karne ke lije, to jest Hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare hare, hare rama, hare rama, इसमें उपादे और है सिखा है को छोड़ना चाहिए और उपादे को बनाए करना चाहिए इस समसार में मतसरता का जो दोष है असुरिया का जो दोष है सबसे बड़ा दोष है इराजा जो सबका पालक है या कोई भी महान करुष बैसलोग साधु महात्मा सर्जन व्यक्ति कहीं जा रहा तो उसको देख करके खुश होना चाहिए स्वागत करना चाहिए खिल जाना चाहिए, कमल और जैसे कमल जैसे यह उत्पाद जैसे पश्चात कोदनी जैसे सूरज जैसे कुमुदिनी सूरज का स्वागत नहीं करती है संसार के अनेक लोग सूरज को जल देते हैं नमस्कार करते हैं कमल खिल जाता है और ही पर कुमुदिनी मुंह बंद कर लेती है ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए तुरा ग्राम में तुरा ग्राम में स्वाग्रहण हर इंद्रिया इच्छा महोत्सव ही कलाध्यान नितरान हर है तो पूरों में अर्थात बड़े बड़े गांव में और छोटे छोटे गांव में भी सब जगह आग ग्रहण है आग ग्रहण के आर्थ आग ग्रहण आग ग्रहण का आग आर्थ समय और ग्रहण का आर्थ खाना नया नया अन्न होता है तो भगवान को भोग लगा लगा कर क्या किया ग्रहण किया तो आग्रहण का या वैदिकाई मंत्री वैदिक मंत्र जब क्या है उसको भी आग्रहण कह देता हूँ देव का उच्चारण करते हैं तो देव के उच्चारण राखन करते हैं नया नया होता है कई आइटम बनते हैं घरों में आज भी प्रज्ञ में प्रसिद्ध हमको होता है कार्तिक में अघान में होता रहता है यह निमंत्रण है वह निमंत्रण है अन्नकूट का है अन्न का शिखर कूट का शिखर पर्वक जैसे शिखर होता है तो खास के कार्तिक में अघान में भात का शिखर बनाया जाता है अन्नकूट इसको कहते हैं पहले के जो अन्न रहते हैं उससे गेहूं रहते हैं उससे तो हलवा बनाया जाता है लेकिन ज्यादातर भात बनाया जाता है इसमें स्वर्ण कूट का यानी और भात रखने के उतना बड़ा-बड़ा बर्तन नहीं होता है हजार आदमी को खिलाया जाए तो घर के एक कोने में शिखर बना दिए। मानव शिखर शरद के अंत में लगे उत्सव होने गांव में और नगरों में महोत्सव महान और उत्सव की क प्राण प्रसाद ही बाल देता है कि प्रसाद न हो तो उत्सव क्या है महोत्सव होने लगा गान बजान रथयात्रा यादेश और इस इसको उत्सव कर तो उन उत्सवों से और आध्यात्मिक इन से कस्तिक कृष्ण बलराम के लिए करें इनके द्वारा इन उत्सवों से और से इन से अथवा आभ्याम महोत्सव है आभ्याम का इनके लिए कृष्ण बलराम के लिए, लिए उत्सव किया जा रहा है इसका अर्थ है कि प्रत्येक फेस्टिवल में प्रत्येक ब्रजवासी चाहता है कृष्ण बलराम जरूर रहे इनको पहले खिलाना है घर-घर में महोत्सव हो रहा है सब सुधे वो सामने महोत्सव में भाग लिए इसका अनोई इस तरह से है कि सारे महोत्सव इन दोनों के लिए हो रहे हैं अथवा इन महोत्सवों द्वारा और आध्ययन कृष्ण बलराम द्वारा हरे कला भू बव भगवान की एक शक्ति कला पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही कृष्ण बलराम इस पृथ्वी पर हैं इसलिए पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही है और ऊपर तो किसी भी उत्सव में कृष्ण बल्लन डायरेक्ट भाग लेते हैं इसलिए ऐसे उत्सवों से जोक पृथ्वी बहुत लगती है इस पृथ्वी पर भगवान का उत्सव होना चाहिए तब पृथ्वी अच्छी लगती है खूब प्रसाद बने खाया जाए किया जाए तब होती कृष्णा इसका अनुभव एक बार इस तरह से देखिए पूरा ग्रामेशी आग ग्रहणी आयंद्रीय चम्मच महोत्सव है पूरा गांव में नवानुप्राशन आदि द्वारा और आयंद्रीय महोत्सव दर आयंद्रीय का तो इंद्र संबंधी महोत्सव क्योंकि जनरल धारणा थी ब्रज में कि वर्षा करते हैं इंद्र इसलिए u के द्वारा to dlaczego słówka na थे उससे इंद्र की पूजा होती थी तो ma महोत्सव Obie gowernanty płycie, to dlaczego jest, że jest, że jest, किसके द्वारा तो सवाल में वैसे नहीं है लेकिन सुंदरों के सामने चित्त में हंसते हुए किस सुंदरता इनके द्वारा खक को साध्य हरे कला हूं नितरां भव पृथ्वी पर फस में फक गई हैं इससे भी पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही जब फसल लहरा रहा रहा सब जगह जीवों के भोजन तो पृथ्वी इससे सुंदर लगती है वैसे ये हरि की कला है भगवान विष्णु की कला है शक्ति है पृथ्वी भगवान गीता में कहते हैं मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सही जीवो प्रदान कर रहा हूं धरत पर इसलिए हरि की कला है नितराम भव उत्सवों से कृष्ण बलम से और पके हुए फसलों से वेद के उच्चारण से यह पृथ्वी नितराम भव अति सयन सुशोभित है अति सयन सुशोभित तो सेवा सुंदर बात है कृष्ण बलरामस और उत्सव होते होने पर इंद्रिय के दान प्रसाद और जिस उत्सव में डायरेक्ट भगवान कुछ काम कर रहे हैं कृष्ण बलराम किसी को परोसना किसी को कृष्ण और लोग अपने अपने करते कृष्ण को कृष्ण को दैव मुनि प्रश्नता निर्गम्यार्थान् प्रते धीरे वर्षमुद्धार यथा सिद्धा स्वपिंडान् कालयागते शरद काल के आने पर दैविक मुनि राजा और स्नातक विद्यार्थी ये सब निकल निकल करके अपने अर्थ को पाने लगे चार महीने में ये लोग कहीं जाते नहीं थे पहले जमाने में बड़क समुदाय चार महीने तक कहीं नहीं जाते क्योंकि मौका पर सामान लाद कर ले जाना होता था या बैलगाड़ी द्वारा और वर्ष काल में व्यापार नहीं कर पाते और तो इंटरनेशनल व्यापार सालों भर हो गया तो क्यों फोन द्वारा व्यापार होता नहीं पहले व्यापारी लोग सामान कोई एक्सट्रस ले लेते दूसरी जगह वहां से सामान लाते हैं Czarma महीने तक jakał niej za नहीं Kiedy na dwie pary tam na ja, aż do ciebie, aż do ciebie, aż do ciebie, aż do ciebie, aż do ciebie, aż do ciebie, aż do ciebie, aż गाड़ी फंस जाती है कहीं aż do ciebie, aż do ciebie, aż do ciebie, aż do ciebie, तो इसलिए बरसात में ग्यापार बंद रहता है। उस समय इतने पक्का रोड और अभी नहीं थे, तो बंद रहा है। तो बानी समुदाय सर्द काल में फिर से अपना-अपना ग्यातार करने लगते हैं चालू कर देते हैं। यही तो चार महीने में एक जगह रहते हैं। इसी तरह से मुनि, सम्यास, परिव्राज।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 आदरणीय राजा भी दिग्विजय आदि या जनता के लिए काम कराना है सब चार महीने बंद रहते चार महीने के बाद शरद काल में फिर चालू करना निर्गम्य और स्नातक स्नातक छात्र विद्यार्थी जो गुरुकुल में बंद में रहते थे तो चार महीना लगभग उनकी पढ़ाई बंद रहती थी और वे अपने माता-पिता के यहां वर्षा ऋतु व जंगल में सात बीच भयानक मत्स्य सछर लाते हैं सर भी जो एक जगह रुके हुए थे वर्षा के कारण लेकिन दर्शक बीतने के बाद फिर अपना अपना जो भी अर्थ था प्राप्त किए तो वणिक का गाड़ीच मुनी का अर्थ स्वाछंद विचरण और रुمدक का दिग्विजय आदि और स्नातक का विद्या अध्ययन करते इसके लिए योग्य थे लेकिन फिर भी काल के कारण रुके रहते इसी प्रकार से सिद्ध गण जो भजन कर चुके हैं और जिनका निश्चित हो गया है कि अब इनको पारसदेह मिलने वाला है तो सिद्ध कहते हैं सिद्ध होते हैं तो जब तक प्रारब्ध है तब तक इस में रहना होता है प्रारब्ध होते हैं के पास चले गए काल का एक मात्र है गाय जो न मिलने न ये सो है देव शरीर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है बनेगा और जिसने इन सब क्रियाओं भगवान का भजन किया है कृष्ण किया है भगवान का निश्चित है और वैसे जो लोग पाप करते हैं और में सिद्ध हो गए हैं तो नरत में जातना शरीर भी की प्रतीक्षा कर है। बस दरबार भर की देर है, लेकिन हमें इस तरह से दूसरे भाव नहीं लेना चाहिए। सिद्ध है, सर्तक्षर है, भगवद्भक्त, वो भजन करके सिद्ध हो चुके हैं और कार्षक बनने की जोगिता उनमें हो गई है। सिद्ध तैयार नहीं तो भजन बंद कर दिए भजन चल रहा है पर समय आने पर वे पारसक शरीर करेंगे भगवान की नित्य सेवा में रहेंगे काल का विलंब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है धैर्य रखने से इसके द्वारा फायदे शिक्षा समय पर फल मिलेगा भगवान का पारसक बनने के लिए उत्कंक्षित रहना चाहिए जो व्यक्ति भगवान का पार्षद बनने के हेतु कंठित रहेगा तो उसमें कितना वैराग्य होगा संसार का कुछ भी उसे बंधक जैसा लगेगा ये ठीक नहीं है, बांध रहा है दर्शा के कारण एक स्थान पर रहने वाले बाण मुनि इंद्रिय और स्नान जैसे समय आने पर अपना रक्त विप्रक्त करने लगे उसी तरह यही शरद काल के बारे में इस प्रकार सरद का वर्णन करके अब श्रील सूर्यदेव गोस्वामी शरद काल में भगवान की जो लीलाएं हुई है उसका वर्णन करेंगे हरे कृष्ण जय श्री तेरी भोरी सी सुरतिया Mery man gayi hasmaaye re sawariya nand kishor re sawariya teri bhari shishu hatiya mere man gayi hasmaaye are sa Puczę karty koszami, co he got a biedą cima. Yes. <laughs> और जबरदस्ती बुला लिया i झूठ बोल रही है और जबरदस्ती नहीं बुला लिया एक दिन मिल गया तो जबरदस्ती बुला Ka, ka, ka, meri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 Daj khanek badaj. Lucha lucha da dhimakhan khare, walang leya bula. Lucha luch और हमको लगा a dhum ka tihak naache mohin nibangti me kab bajaya apne bangti Aha, jeżeli chodzi o baszli, baszli, baszli, baszli, baszli, a b Dziękuję, Thank okay. you.